प्रश्नोत्तर मणिमाला भगवत प्राप्ति प्रश्न जब भगवत प्राप्ति के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है तो फिर भगवत प्राप्ति कठिन क्यों दिखती है उत्तर भोगों में आसक्ति रहने के कारण भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है भोगों की आसक्ति का त्याग कठिन है प्रश्न भगवत प्राप्ति कठिन कहें अथवा भोगासक्ति का त्याग कठिन कहें बात तो एक ही हुई उत्तर नहीं बहुत बड़ा अंतर है भगवत प्राप्ति को कठिन मानने से साधक श्रवण मनन जप स्वाध्याय आदि में ही तेजी से लगेगा और भोगा शब्द के त्याग की तरफ ध्यान नहीं देगा वास्तव में भगवान को तो प्राप्त ही है केवल संसार के संबंध का त्याग करना है प्रश्न संसार के संबंध का त्याग कैसे होगा उत्तर जोरदार जिज्ञासा हो अथवा अंतर्भाव से रोकर प्रार्थना की जाए तो संसार का संबंध छूट जाएगा भगवान की कृपा से कभी अचानक विवेक जागृत हो जाएगा और संसार की आसक्ति छूट जाएगी प्रश्न भगवत प्राप्ति सुगम कैसे है उत्तर भगवान नृत्य प्राप्त हैं वे प्रत्येक देश काल वस्तु व्यक्ति अवस्था परिस्थिति और घटना में संपर्कपूर्ण है उनकी प्राप्ति जृता शरीर संसार के द्वारा नहीं होती प्रत्युक दृढ़ता के त्याग से होती है परंतु नासवान संसार की तरफ मृत्यु रहने से नासवान सुख के आसक्ति रहने से नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव नहीं होता यह जानते हैं कि शरीर संसार नासवान है फिर भी इस जानकारी को आदर नहीं देते वास्तव में शरीर संसार नासवान है इसको सीख लिया है जाना नहीं है इसलिए नासवान जानते हुए भी सुख लोलुकता के कारण उसमें फंसे रहते हैं वास्तव में नित्य निवृत्ति की निवृत्ति करनी है और नृत्य प्राप्ति की प्राप्ति करनी है प्रश्न नित्य निवृत्ति की निवृत्ति और नृत्य प्राप्ति की प्राप्ति करना क्या है उत्तर नित्य निवृत्त की निवृत्ति करने का तात्पर्य है जो नित्य निवृत्त है उस शरीर संसार को रखने की भावना छोड़ें अर्थात वह बना रहे इस शिक्षा का त्याग करना। नृत्य प्राप्त की प्राप्ति करने का तात्पर्य है जो नृत्य प्राप्त है उस परमात्म तत्व को श्रद्धा विश्वासपूर्वक स्वीकार करना जो कभी भी अलग होगा वह अब भी अलग है और जो कभी भी मिलेगा वह अब मिला हुआ है शरीर वस्तु योग्यता और सामर्थ्य नित्य निवृत्त अर्थात सदा ही हमसे अलग है और परमात्मा नित्य प्राप्त अर्थात सदा ही हमें प्राप्त है जो तत्व सब जगह ठोस रूप से विद्यमान है वह हमसे दूर हो सकता ही नहीं परमात्मा कभी हमसे अलग हुए नहीं है नहीं होंगे नहीं होंगे नहीं और हो सकते नहीं क्योंकि तो उसी की सत्ता से हम सत्तावान हैं परमात्मा प्राप्ति बहुत सुगम है तो फिर उसमें बाधा क्या लग रही है उत्तर अनेक बाधाएं हैं जैसे पहला भोग फूकने और संग्रह करने में आसक्ति है दूसरा परमात्मा प्राप्ति की जोरदार जिज्ञासा फूक नहीं है तीसरा अपनी वर्तमान स्थिति में संतोष कर रखा है चौथा परमात्म प्राप्ति को सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति की तरह मान रखा है इस मान्यता के कारण क्रिया करने को अधिक महत्व देते हैं विवेक और भाव को महत्व नहीं देते पांचवा तत्व को ठीक तरह से जानने वाले महात्मा नहीं मिलते छठवा थोड़ी सी बातें जानकर थोड़ा सा साधन करके अभिमान कर लेते हैं सातवा कुछ करने से प्राप्ति होगी गुरु नहीं मिला समय ऐसा ही है प्रारब्ध ऐसा ही है हम योग्य नहीं हैं हम अधिकारी नहीं हैं ऐसे जो संस्कार भीतर बैठे हैं वे बाधा देते हैं प्रश्न कई साधक भगवान के लिए रोते हैं व्याकुल होते हैं फिर भी उनको भगवान क्यों नहीं मिलते उत्तर उनके भीतर भगवान के सिवा अन्य सुख आराम मान बड़ाई आदि की चाहना रहती है अन्य वस्तु व्यक्ति की महत्ता और प्रियता रहती है अतः भगवान के लिए रोना तो तात्कालिक होता है फिर वही की वही स्थिति हो जाती है चाहना एक भगवान की ही होनी चाहिए एक बान करुणा निधान की थो तो पिय जाके जतिन आन की। वे साधन में लगे रहें तो अन्य चाहना मिटकर एक चाहना प्रबल होने पर भगवान की प्राप्ति हो सकती है प्रश्न विकार अंतकरण में होते हैं अतः परमात्म प्राप्ति में कोई विकार बाधक नहीं है परंतु परमात्म प्राप्ति में भोगा भोगासक्ति को बाधक भी बताया जाता है दोनों में कौन सी बात सही है उत्तर अंतकरण के साथ मिलकर उन विकारों को अपने में मान लेते हैं तो वे विकार बाधक होते हैं यदि अंतमकरण के साथ अपना संबंध हम न माने तो उसमें होने वाले विकार बाधक नहीं होते प्रश्न कोई भी कारक भगवान तक नहीं पहुंच सकता तो क्या संप्रदान और अपादान कारक भी नहीं पहुंच सकते भगवान को अपने आप को देना संप्रदान हुआ और संसार का त्याग करना अपादान हुआ उत्तर भगवान के अर्पित होना और संसार का त्याग करना क्रिया वाला संप्रदान अपादान नहीं है ये दोनों क्रियाएँ नहीं हैं प्रत्युत अपनी गलत मान्यताओं का त्याग है क्योंकि तो वास्तव में हम भगवान के हैं और संसार के नहीं हैं गांव से व्यक्ति आया इसमें गांव अपादान है और इसने दान दिया इसमें दाता संप्रदान है अपादान में आने की क्रिया है और संप्रदान में देने की क्रिया है ये दोनों ही क्रियाएं परमात्मा तक नहीं पहुंच सकती हाँ सतक्रियारे सक नहीं होती प्रत्युत परमात्म प्राप्ति में सहायक होती है सच अंश कल्याणकारी होता है क्रिया अंश नहीं खास बात है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए दृढ़ता क्रिया और पदार्थ अथवा शरीर संसार की सहायता देने की जरूरत ही नहीं है उसकी प्राप्ति दृढ़ता के त्याग से होती है क्रिया और पदार्थ दोनों ही जड़ हैं क्रिया का आरंभ और अंत होता है पदार्थ की उत्पत्ति और विनाश होता है यह नित्य रहने वाली चीज नहीं है प्रश्न शरीर की सहायता के बिना हम साधन कैसे करेंगे उत्तर साधन करने में क्रिया की मुख्यता नहीं है व्यक्ति विवेक और भाव की मुख्यता है इसलिए शरीर की सहायता के बिना हम कामना रहित हो सकते हैं ममता रहित हो सकते हैं अहंकार रहित हो सकते हैं भगवान को अपना मान सकते हैं और श्रद्धा विश्वास पूर्वक उनके शरणागत हो सकते हैं ऐसा होने के लिए शरीर की जरूरत ही नहीं है सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति तो शरीर के द्वारा होती, पर होती है परमात्मा की प्राप्ति शरीर के त्याग संबंध विच्छेद से होती है परमात्मा प्राप्ति में शरीर देश मात्र भी सहायक अथवा बाधक नहीं है परमात्म तथ्य में क्रिया नहीं है इसलिए क्रिया रहित होने से ही उसकी प्राप्ति होगी प्रश्न परमात्म प्राप्ति भाव से होती है क्रिया से नहीं परंतु भाव भी तो मन बुद्धि में पैदा होता है उत्तर भाव अनेक प्रकार के होते हैं मन बुद्धि में राग, रागभेश आदि भाव पैदा होते हैं परंतु मैं भगवान का हूँ भगवान मेरे हैं यह संबद्धात्मक भाव स्वयं में रहता है कर, संसार को और परमात्मा को प्राप्त करने की प्रक्रिया एक नहीं है इसका तात्पर्य उत्तर संसार के की प्राप्ति अप्राप्ति की प्राप्ति है और परमात्मा की प्राप्ति नित्य प्राप्ति की प्राप्ति है संसार की प्राप्ति में करना मुख्य है और परमात्मा की प्राप्ति में न करना मुख्य है सांसारिक वस्तु का निर्माण करना पड़ता है कहीं से लाना पड़ता है पर परमात्मा को बनाना या कहीं से लाना नहीं पड़ता क्योंकि परमात्मा सब देश काल वस्तु व्यक्ति क्रिया परिस्थिति घटना और अवस्था में समान रूप से ही सदा परिपूर्ण है जो तत्व सब देश काल आदि में परिपूर्ण है वह क्रिया से कैसे मिलेगा क्रिया करने से तो उल्टे वह हम से दूर होगा प्रश्न न दिखने वाला तत्व कैसे दिखे उत्तर दिखने वाले को सत्ता और महत्ता न तो न दिखने वाला दिखने लग जाएगा प्रश्न जब भगवान ने मनुष्य जन्म दे दिया सत्संग दे दिया तो फिर उनकी प्राप्ति में देरी क्यों उत्तर भगवान से जो मिला है उसका सदुपयोग न करने से ही देरी लग रही है जितना समय समझ सामर्थ्य और सामग्री मिली है उसका सदुपयोग करना है भगवान से मिली वस्तु को व्यक्तिगत मानने से ही अपने में निर्बलता आती है जिससे हम उसका सदुपयोग नहीं कर पाते बल का अभाव बाधक नहीं है व्यक्तित बल का दुरुपयोग बाधक है कर नहीं सकते यह निर्बलता बाधक नहीं है व्यक्तित्व कर सकते हैं पर करते नहीं यह निर्बलता बाधक है प्रश्न उपनिषद में आया है कि बलहीन मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती नायम आत्मा बलहीने लज्जह मुंडन इसका क्या तात्पर्य है उत्तर यहाँ बल शब्द का अर्थ है उत्साह हिम्मत जिसका उत्साह भंग हो गया है जो हिम्मत आ चुका है वह मनुष्य पर है निर्बलता दो तरह की होती है करने में असमर्थ होना और दूसरा करने में समर्थ होते हुए भी न करना जानते हैं और कर सकते हैं फिर भी वैसा करते नहीं यह निर्बलता होने पर मनुष्य परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकता इसलिए संतों ने कहा है हिम्मत हिम्मत मत नरा कहता राम से किया प्रश्न क्या तीप्र व्याकुलता हुए बिना भी भगवान की प्राप्ति हो सकती है उत्तर भगवत प्राप्ति तीन कारणों से होती है पहला निर्बलता से दूसरा निर्भरता से और तीसरा कभी निर्बलता तथा कभी निर्भरता होने के तात्पर्य है कि अगर तेजी से व्याकुलता हो जाए तो प्राप्ति हो जाएगी अथवा अच्छा भगवान की कृपा पर पूरी निर्भरता हो जाए कि जो होगा उनकी कृपा से होगा तो प्राप्ति हो जाएगी कभी निर्बलता व्याकुलता और कभी निर्भरता हो तो दोनों में से कभी एक पूरी होने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी प्रश्न कभी निर्बलता और कभी निर्भरता तो प्राय सभी साधकों में रहती है फिर वह पूरी क्यों नहीं होती उत्तर साधन में कुछ न कुछ अपना बल अपनी योग्यता मिला लेने से न निर्बलता पूरी होती है न निर्भरता अगर यह आशा भी टूट जानी चाहिए कि हम अपने बल से प्राप्त कर लेंगे परंतु प्राप्ति की उत्कंठा पूरी होनी चाहिए क्योंकि जब भगवान के बल से उनकी कृपा से प्राप्ति होगी तो फिर हम निराश होगी क्यों तो दस अंतकरण शुद्ध न होने से परमात्मा में रुचि नहीं होगी और रुचि न होने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी अतः परमात्म प्राप्ति में अंतकरण की शुद्धि कारण है। उत्तर परमात्मा प्राप्ति में अंतकरण की शुद्धि कारण नहीं है क्योंकि परमात्म प्राप्ति करण के द्वारा नहीं होती जद्युत करण के संबंध विच्छेदन से होती है अंतकरण अशुद्ध होने से परमात्मा की तरफ रुचि नहीं होगी यह नियम नहीं है कोई बड़ी आफत आने पर किसी संत की कृपा होने पर अथवा अच्छा अन्य किसी कारण से अशुद्ध अंतकरण वाला मनुष्य भी परमात्मा में लग सकता है क्योंकि मूल में वह परमात्मा का ही अंश है इसलिए गीता में आया है अति जैसे पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्व ज्ञान प्लव वृजनम संतरष्य अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है तो भी तू रूपी नौका के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह कर जाएगा अति चेष्टो दुराचारो भजते मान्य भाव साधु रतव्य सम्यको स अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अन्य भक्त होकर मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए कारण कि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह कर लिया है प्रश्न जो हमारा है वह हमें मिलता क्यों नहीं उत्तर जो हमारा नहीं है उसको अपना ना माने तो वह मिला हुआ ही है हमें केवल अपनी भूल मिटानी है सुख की कामना आशा और भोग के कारण ही संसार हमारा नहीं है इसका अनुभव नहीं होता